36वां अध्याय पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे ओमाम्रे चम्बा च प्रपद्य मानौ जाजोह प्रपद्य साम प्राणं प्रपदीये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्य वागो जाहा सहज माये प्राणपान अर्थात ऋग्वेद वाणी स्वरूप है हम उसे प्राप्त करते हैं यजुर्वेद मन स्वरूप है हम उसे प्राप्त करते हैं सामवेद प्राण स्वरूप है हम उसे प्राप्त करते हैं हम नेत्रों की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं हम कानों की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं वाणी अपनी ऊर्जा सहित हमसे स्थापित होने की कृपा करें प्राण अपनी ऊर्जा सहित हमसे स्थापित होने की कृपा करें आपान अपनी ऊर्जा हम से हमसे स्थापित होने की कृपा करें हे hey बृहस्पति देव आप हमारे चक्षों को सुरक्षित रखिए चक्षुओं के दोष दूर करने की कृपा कीजिए बृहस्पति देव आप हमारे हृदय के दोष को दूर कीजिए हे hey बृहस्पति देव आप हमारे मन के दोष को दूर कीजिए आप हमारे लिए सुखों का विस्तार करने की कृपा कीजिए आप भवन के स्वामी हैं आप हमारे लिए कल्याणदाई होने की कृपा करें परमात्मा स्वयं भू है प्राणदाई है स्वयं प्रकाशवान है वह सविता देव वरणीय है सौभाग्यदाई है हम उन सविता देव का ध्यान करते हैं या सविता देव हमारे बुद्धि को प्रेरित करने की कृपा करें परमात्मा उत्तम है परमात्मा शक्तिमान है परमात्मा सदा हमारी बढ़ोतरी करने की कृपा करें परमात्मा हमारे सखा होने की कृपा करें परमात्मा हमें सुखों से आवृत्त करने की कृपा करें हे इंद्रदेव सचमुच कौन आपको मदमस्त बनाता है सचमुच आपको क्या पीकर हर्षित होत है आप यजमान को दृढ़ बनाइए आप हमें शाश्वत धन प्रदान करने की कृपा कीजिए हे इंद्रदेव आप सखा कीत रह हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए आप धन देने की कृपा कीजिए हम आपके सैकड़ों रक्षा साधनों से रक्षित हूं हे परमात्मा आप अपने रक्षाओं से किसी के लिए आनंद की वर्षा नहीं करते आप अपने स्तोताओं को जो भरपूर धन प्रदान करते हैं वह किसको आनंदित नहीं करता है इंद्रदेव विश्व की शोभा है इंद्रदेव हमारे लिए सुखदाई हैं इंद्रदेव दोपाइयों के लिए सुखदाई हैं इंद्रदेव चौपाइयों के लिए सुखदाई हैं मित्रदेव हमारे लिए कल्याणदाई हो वरुणदेव हमारे लिए कल्याणदाई हो आर्यमादेव हमारे लिए कल्याणदाई हो इन्द्र देव हमारे लिए कल्याणदाय हो बृहस्पति हमारे लिए कल्याणदाय हो जगत पालक विष्णु हमारे लिए कल्याणकारी हो वायु हमा हमारे लिए कल्याणकारी हो वायु हमें पवित्र बनाने की कृपा करें सूर्य हमारे गड़ लिए कल्याणदाय हो गड़गड़ाहट करने वाले प्रजन्न देव हमारे लिए कल्याण प्रदहं दिन हमारे लिए कल्याणदाय हो हम बुद्धि पूर्वक प्रार्थना करते हैं रात्रि हमारे लिए कल्याणकारी हो बुद्ध से प्रार्थना करते हैं इन्द्र देव हमारे लिए कल्याणकारी हो आग ने कल्याण कार्य हो इंद्रदेव हमारे लिए ouais कल्याणकारी हो वरुण देव हमारे लिए कल्याणकारी हो इंद्रदेव के लिए कल्याणदाई हो इंद्रदेव रोग दूर करें पूखा देव हमारे लिए कल्याणकारी हो पूखा देव हमारे रोगों को दूर करने की कृपा करें दिव्य जल हमारा कल्याण प्रदान करें दिव्य जल हमारे अभिशष्ट पूर्वक हो हम उनके लिए यजन करते हैं जल हमारे पीने के लिए हो जल हमारे लिए सुखदाई हो जल हमारे लिए प्रवाहित होने की कृपा करें हे पृथ्वी देवी आप वास योग्य <गराय> होने की कृपा करें पृथ्वी देवी आप उत्तम वास प्रदान करने की कृपा करें आप हमें इच्छित सुख प्रदान कीजिए हे पृथ्वी देवी आप बहुत अधिक विस्तृत होने की कृपा कीजिए जल हमारे लिए कल्याणदाई हो जल हमारे लिए ऊर्जा धारण करने की कृपा करें जल हमें ऊर्जास्वी बनाने की कृपा करें परमात्मा हमें देखने हेतु महती दृष्टि प्रदान करने की कृपा करें जैसे माताएं सर्वाधिक कल्याणदाई रस से बच्चों को पोषितती हैं वैसे ही है आप के सर्वाधिक कल्याणदाई रस सेवन करने की कृपा करें हे जलदेव हम ने छह को जीतने के लिए आप तक गमन किया है हे जलदेव आप हम सब जनों का कल्याण करने की कृपा करें स्वर्ग लोक हमारे लिए शांतिदाई होने की कृपा करें अंतरिक्ष लोक हमारे लिए सुखदाई होने की कृपा करें पृथ्वी लोक हमारे लिए सुखदाई होने की कृपा करें जलदेव हमारे लिए शांतिदाई होने की कृपा करें औषधदेव हमारे लिए शांतिदाई होने की कृपा करें बनस्पति देव हमारे लिए शांतिदाई होने की कृपा करें सावदेव गण हमारे लिए शांतिदाई होने की कृपा करें प्रब्रह्म हमारे लिए शांतिदाई होने की कृपा करें शांति भी हमारे लिए शांतिदाई होने की कृपा करें हे परमात्मा आप दृढ़ हैं आप हमें दृढ़ बनाने की कृपा कीजिए हम मित्र भाव की दृष्टि से सभी प्राणियों को देख सकें सभी प्राणी हमें मित्र भाव से देख सकें हे परमात्मा आप सामर्थ्यवान हैं आप हमें भी सामर्थ्यशाली बनाने की कृपा करें हे परमात्मा आपकी ज्योति से हम चिराए हों हे परमात्मा आपकी ज्योति से हम चिरकाल तक देखें भगवती स्तुति कहती है हरे हे ओम माम नमस्ते हर से सो चीखे नमस्ते अस्वर्तेखे अन्यस्ते अस्मत तपन्तु हे तवः पावकौ अस्माब्द्यं सेवौ भव। अर्थात हे अग्नि आपको नमस्कार है हम आपकी अर्चना करते हैं आप पवित्र हैं आपको नमस्कार है हम आपकी अर्चना करते हैं आपकी ज्वालाएं हमें पवित्र बनाएं हमारे दुख को दूर करें आप हमें पवित्र बनाएं आप हमारे लिए कल्याणदाई होने की कृपा करें। पुना भगवती स्तुति कहती है हरे ओमाम नमस्ते अस्तु विद्युत्ते नमस्ते तयत्नावे नमस्ते भगन्नस्तु यतह स्वाहा समीहसे हे परमात्मा आपको प्रणाम आपको नमस्कार बिजले की तरह चमकने वाले प्रमात्मा को नमस्कार, गडड़ा हट वाले प्रमात्मा को नमस्कार, हे भगवन आपको नमस्कार, हे भगवन आपको बार बार नमस्कार। पुना भगवते सुर्थी कहती हैं, हरहे ओम औम जातो यटह, सामेह से, ततो नो अभयन कुरू सन् तव प्रजाभ्यौ भयन्नः पशुयः अर्थात हे भगवान जिस जिस से आप चाहते हैं उस उससे हमें इंद्रभय बनाने की कृपा करें आप हमारे प्रजा का कल्याण करने की कृपा करें आप हमारे पशुओं का कल्याण करने की कृपा करें आपके लिए बार-बार नमन हम आपके लिए यजन करते हैं पुनः भगवती श्रुति कहती हैं हरे हे ओमम सोमित्रीया आन आपा ओखादयह संतो द्रुमित्रेसिया यास्तस्मै संतो योस्मान वेष्टेयंच वयम दुखम अर्थात जल हमारे अच्छे मित्र हो जल हमारे अच्छे मित्र होकर हमारे शत्रुओं के लिए शत्रु हो जाएं औषधि हमारी अच्छी मित्र हो जाएं हमारे शत्रु के लिए शत्रु हो जाएं जो हमसे द्वेष करते हैं उनके लिए शत्रु हो जाएं जिनसे हम द्वेष करते हैं उनके लिए वह शत्रु हो जाएं पुनः भगवती स्ృతి कहती है हरे ओम तचक्षुरदेवहितम पुरस्ता चक्रमचरत पसि मेसरदह सतं जीवे मेसरदह सतम प्रब्रवा मेसरदह सतम दीनाह श्यामसरदह सतम भूयश्च सतात अर्थात सूर्य जगत के नेत्र हैं सूर्य जगत के हितकारक हैं सूर्य जगत में सर्वत्र विचारते हैं सूर्य हमारे सामने प्रकट होते हैं उन सूर्य भगवान की कृपा से उन भगवान नारायण की कृपा से हम 100 सरदओं तक उनकी कृपा से देखें हम 100 सरदओं तक उनकी कृपा से सुने हम 100 सरदओं तक उनकी कृपा से बोलें हम सौ सर्दों तक उनकी कृपा से अधीन अथवा दीनता रहित रहें हम सौ सर्दों से भी अधिक समय तक सुखी जीवन यापन